शिव पुराण विद विद्वेश्वर संहिता अब मैं कर्म माया और ज्ञान माया का तात्पर्य बता रहा हूं माँ का अर्थ है लक्ष्मी उससे कर्म भोग यात प्राप्त होता है इसलिए वह माया अथवा कर्म माया कहलाती है इसी तरह माँ अर्थात लक्ष्मी से ज्ञान भोग यात अर्थात प्राप्त होता है इसलिए उसे माया या ज्ञान माया कहा गया है उपर्युक्त सीमा से नीचे नश्वर भोग है और ऊपर नित्य भोग उससे नीचे ही तिरोधान अथवा लय है ऊपर नहीं वहां से नीचे ही कर्म में पासो द्वारा बंधन होता है ऊपर बंधन का सदा अभाव है उससे नीचे ही जीव सकाम कर्मों का अनुसरण करते हुए विभिन्न लोकों और योनियों में चक्कर काटते हैं उससे ऊपर के लोकों में निष्काम कर्म का ही भोग बताया गया है बिंदु पूजा में तत्पर रहने वाले उपासक वहाँ से नीचे के लोकों में ही घूमते हैं उसके ऊपर तो निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले उपासक ही जाते हैं जो एकमात्र शिव की ही उपासना में तत्पर हैं वे उससे ऊपर के लोकों में जाते हैं वहाँ से नीचे जीव कोटि है और ऊपर ईश्वर कोटि नीचे संसारी जीव रहते हैं और ऊपर मुक्त पुरुष नीचे कर्मलोक है और ऊपर ज्ञान लोक ऊपर मद और अहंकार का नाश करने वाली नम्रता है वहाँ जन्मजनित तिरोधान नहीं है उसका निवारण किए बिना वहाँ किसी का प्रवेश संभव नहीं है इस प्रकार तिरोधान का निवारण करने से वहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ ही प्रकाशित होता है आदि भौतिक पूजा करने वाले लोग उससे नीचे के लोगों में ही चक्कर काटते हैं जो आध्यात्मिक उपासना करने वाले हैं वे ही उससे ऊपर को जाते हैं जो सत्य अहिंसा आदि धर्मों से युक्त हो भगवान शिव के पूजन में तत्पर रहते हैं वे कालचक्र को पार कर जाते हैं कालचक्रेश्वर की सीमा तक जो विराट महेश्वर लोक बताया गया है उससे ऊपर विषभ के आकार में धर्म की स्थिति है वह ब्रह्मचर्य का मूर्तिमान रूप है उसके सत्य शौच अहिंसा और दया ये चार पाद हैं वह साक्षात शिवलोक के द्वार पर खड़ा है क्षमा उसके सिंह हैं शम कान है वह वेद ध्वनि रूपी शब्द से विभूषित है आस्तिकता उसके दोनों नेत्र हैं विश्वास ही उसकी श्रेष्ठ बुद्धि एवं मन है क्रिया आदि धर्म रूपी जो वृषभ है वे कारण आदि में स्थित हैं ऐसा जानना चाहिए उस क्रिया रूप वृषभाकार धर्म पर कालातीत शिव आरूढ़ होते हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर की जो अपनी अपनी आयु है उसी को दिन कहते हैं जहाँ धर्मरूपी विषभ की स्थिति है उससे ऊपर न दिन है न रात्रि वहां जन्म मरण आदि भी नहीं है वहां फिर से कारण स्वरूप ब्रह्मा के कारण सत्य लोग पर्यंत चौदह लोक स्थित हैं जो पांच भौतिक गंध आदि से परे हैं उनकी सनातन स्थिति है सूक्ष्म गंध ही उनका स्वरूप है उनसे ऊपर फिर कारण रूप विष्णु के चौदह लोग स्थित हैं उनसे भी ऊपर फिर कारण रूपी रुद्र के अट्ठाईस लोकों की स्थिति मानी गई है फिर उनसे भी ऊपर कारणेश शिव के छप्पन लोक विद्यमान हैं तदनंतर शिव सम्मत ब्रह्मचर्य लोक है और वहीं पांच आवरणों से युक्त ज्ञानमय कैलाश है वहां पांच मंडलों पांच ब्रह्म कलाओं और आदि शक्ति से संयुक्त आदि लिंग प्रतिष्ठित है उसे परमात्मा शिव का शिवालय कहा गया है वहीं पराशक्ति से युक्त परमेश्वर शिव शिवनिवास करते हैं वे सृष्टि पालन संहार तिरोभाव और अनुग्रह इन पांचों कृत्यो में प्रवीण हैं। उनका श्री विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप है वे सदा ध्यान रूपी धर्म में ही स्थित रहते हैं और सदा सब पर अनुग्रह किया करते हैं वे स्वात्मा राम हैं और समाधि रूपी आसन पर आसीन हो नित्य विराजमान होते हैं कर्म एवं ध्यान आदि का अनुष्ठान करने से क्रमश साधन पथ में आगे बढ़ने पर उनका दर्शन साध्य होता है नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों द्वारा देवताओं का यजन करने से भगवान शिव के समाराधन कर्म में मन लगता है क्रिया आदि जो शिव संबंधी कर्म है उनके द्वारा शिव ज्ञान सिद्ध करें उन्होंने शिव तत्व का साक्षात्कार कर लिया है अथवा जिन पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है वे सब मुक्त ही हैं इसमें संशय नहीं है आत्मस्वरूप से जो स्थिति है वही मुक्ति है एकमात्र अपने आत्मा में रमण या आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का स्वरूप है जो पुरुष क्रिया तप जप ज्ञान और ध्यान रूपी धर्मों में भली भांति स्थित है वह शिव का साक्षात्कार करके स्वात्मा रामत्व रूप मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है जैसे सूर्यदेव अपने किरणों से अशुद्धि को दूर कर देते हैं उसी प्रकार कृपा करने में कुशल भगवान शिव अपने भक्त के अज्ञान को मिटा देते हैं अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर शिव ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है शिव ज्ञान से अपना विशुद्ध स्वरूप आत्मा रामत्व प्राप्त होता है और आत्मा रामत्व की सम्यक सिद्धि हो जाने पर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है